भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप उपर्युक्त कथन को उदाहरण के द्वारा समझाना अनुपयुक्त न होगा जब से जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख दुख का भोग इस संसार में आरंभ करता है अर्थात माता के गर्भ में प्रवेश करता है उसी समय से उस जीव का एक मात्र ध्येय है सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति गर्भ में प्रवेश करते ही जिन वस्तुओं को वह जीव नहीं पसंद करता उन्हें यदि माता खाती है तो उससे वह जीव व्याकुल हो जाता है और माता को भी कष्ट देता है बाह्य जगत के मेघ के अत्यंत कठोर गर्जन को सुनकर गर्भ में रहने वाला जीव चौक पड़ता है और बहुत कष्ट का अनुभव करता है गर्भ से बाहर होते ही धाए की उंगुलियों का कठोर स्पर्श सूर्य का तीक्ष्ण प्रकाश वायु का प्रबल प्रबल वेग आदि के संपर्क में इस जन्म में प्रथम बार आने के कारण तथा भूख प्यास से उसका कोमल शरीर दुख पाता है और रो रो कर वह जीव उस दुख को प्रकट करता है इनका प्रतिकार होने पर उसे सुख मिलता है और वह शांत हो जाता है जीवन यात्रा में अग्रसर होने के साथ साथ उस जीव की आकांक्षाएं भी बढ़ने लगती है अर्थात जिन बातों से कुछ ही दिन पूर्व उसे आनंद मिलता था उनसे अब उसे आनंद नहीं मिलता और उनसे अधिक आनंद देने वाले पदार्थों को पाने के लिए उसकी इच्छा होने लगती है और उन्हीं के लिए वह तब चेष्टा करता है जब तक वे पदार्थ उसे नहीं मिलते तब तक उसे चैन नहीं पड़ता उस जीव को अब केवल लेटे रहने से आनंद नहीं मिलता अब वह खिसक अपने हाथ पैर को चलाकर आनंद पाना चाहता है क्रमशः आकाश के चंद्र को देखकर या सुंदर मिट्टी के खिलौने से उसे अब आनंद नहीं मिलता है वह तो किसी आनंद देने वाले पदार्थ की खोज में व्यग्र रहता है अपनी प्रत्येक साधारण से साधारण किया क्रिया में वह आनंद ढूंढता रहता है जिससे उन वस्तुओं को न पाने के कारण जो उनके मन में दुख है उसका नाश हो साथ ही साथ वह जीव भिन्न भिन्न आनंदों में तारतम्य का अनुभव करता रहता है जिस क्रिया में जीवन को थोड़ा सा अधिक आनंद मिलता है या मिलने की आशा होती है उसी को पाने के लिए वह जीव चेष्टा करता रहता है इस प्रकार जीव मात्र किसी न किसी दुख से पीड़ित होकर उससे छुटकारा पाने के लिए और आनंद को प्राप्त करने के लिए सदैव चिंतित रहता है और जब तक दुख से सब दिन के लिए छुटकारा नहीं पाता तथा परमानंद की प्राप्ति उसे नहीं होती तब तक वह इस भव में घूमता ही रहता है और जन्म मरण के पास से छुटकारा नहीं पाता